गीता श्रीमद्भगवद्गी भाष्य अध्याय दो प्रकृतम तु वक्षामह तत्र आत्मन अविनाश अविनाशी प्रतिज्ञातम तत्कम इव उच्य अब हम प्रकृत विषय वर्णन करेंगे यहाँ प्रकरण में आत्मा के अविनाशी की प्रतिज्ञा की गई है वह किसके सदित है सो कहा जाता है नवा गृह नरोपरा तथा शरीरा विहाय जीर्णा नवानि नवा दैी वाचासी वस्त्रण जीर्ण गतानि गता लोक विहाय पर्य नवा अभिनवा गृह उपादत्ते नर पुषा अपराणी अनिया तथा तद्वद शरीरा विहाय जीर्णा अनियाती संगति नवानी देही आत्मा पुरुषवद एव इत्यर्थः जैसे जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्यान्य नवीन शरीरों को प्राप्त करता है अभिप्राय यह कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करने वाले पुरुष की भांति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है कस्मात्विक्रिय एव इति आह आत्मा सदा निर्विकार किस कारण से है सो कहते हैं नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्री शोषयती मारुतः एनम् प्रकृत देहिन न शस्त्राणि शस्त्राणी न विभाग कुर शस्त्राणि अस्यादीन इस उपर्युक्त आत्मा को शस्त्र नहीं काटते अभिप्राय यह है कि रहित होने के कारण तलवार आदि शस्त्र इसके अंगों के टुकड़े नहीं कर सकते तथा न एनम दहति पावक अग्नि अस्को वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता अर्थात अग्नि भी इसको भस्भूत नहीं कर सकता तथा न एनम क्लेंदयती आप अपि सवयवशन आर्द्रीक अवयव विश्लेषादनेमर्थ्य तवयव आत्मे संभवति जल इसको भिगो नहीं सकता क्योंकि सवयव वस्तु को ही भिगोकर उसके अंगों को पृथक पृथक कर देने में जल की सामर्थ्य है निरवय आत्मा में ऐसा होना संभव नहीं तथा स्नेहवद्रव्यम स्नेह शोषण नाश्यति वायु एनम स्वात्म न शोषयती मारुतः अपि उसी तरह वायु आर्द्र द्रव्य का गीलापन शोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह वायु भी इस स्वस्वरूप आत्मा का शोषण नहीं कर सकता यत एवं तस्मा ऐसा होने के कारण अक्लेद्यो अछेद्योय अदा्योम अक्शोच एवं चित्य सर्वगतस्थाणु अचलोय सनातन नाश हेतु निभूतानि एनम् आत्मा नाशयुम न उस सहते तस्मात् आत्मा न कटने वाला न जलने वाला न गलने वाला और न सुखने वाला है आपस में एक दूसरे का नाश कर देने वाले पंचभूत इस आत्मा का नाश करने के लिए समर्थ नहीं है इसलिए यह नित्य है नित्यवाद सर्वगतः सर्वगतत्वात् स्थाणु स्थाणु इव स्थिर एतत् स्थिरत्वाद अचल अयम् आत्मा अतः सनातनः चिरंतनो न कारणा कतचि निष्पन्न अभिनव इतर्थ नित्य होने से सर्वगत है सर्वव्यापी होने से स्थाणु है अर्थात इष्ठाणु ठूठ की भांति स्थिर है स्थिर होने से यह आत्मा अचल है और इसलिए सनातन है अर्थात किसी कारण से नया उत्पन्न नहीं हुआ है पुराना है नएतेषा श्लोका पौनुरुक्त चोदनीय यदेन श्लोकन आत्मनोम अविक्रियम न जायेते मियते व इत्यादि त्र यद, न एव न न तत्र यद एव आत्म विषय किंचितिद उच्य तत्तस्मा श्लोकाच्य किंचिश्दत पुनरुक्त किंचिद अर्थत इन श्लोकों में पुनरुक्त के दोष का आरोप नहीं करना चाहिए क्योंकि न जाएते मृियते व इस, इस एक श्लोक के द्वारा ही आत्मा की नित्यता और निर्विकारता तो कही गई फिर आत्मा के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वह श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं है कोई शब्द से पुनरुक्त है और कोई अर्थ से पुनरुक्त है दुर्बाधत्वाद आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरेण, तद एवं वस्तु निरूपयती भगवान वासुदेव कथम नूना संसारी अभ्यक्त तत्व बुद्धिगोचरता आपन्न सत्संसार निवृत्ते परंतु आत्मतत्व बड़ा दुर्बोध है सहज ही समझ में आने वाला नहीं है इसलिए बारंबार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे दूसरे शब्दों से भगवान वासुदेव उसी तत्व का निरूपण करते हैं यह सोचकर कि किसी भी तरह वह अव्यक्त तत्व इन सारी संसारी पुरुषों के बुद्धिगोचर होकर संसार की निवृत्ति का कारण हो अव्यक्तो यम यम अव्यक्त अचिन्त अविकार्योम उच्यते तस्मादेव विदिवैनम नानुशोचिर्हसी किम्चा तथा अव्यक्त सर्व कर्म करना कि न कर्ण इति अव्यक्तः अयम् आत्मा यह आत्मा बुद्धि आदि सब सबकर्णों का विषय नहीं होने के कारण व्यक्त नहीं होता जाना नहीं जा सकता इसलिए अव्यक्त है अतएव एव अचिंत्यः अयम् यदि ही गोचर वस्तु तिंता विषयत्वम् आपद्यते अयम तु आत्मा अनिंद्रिय गोचरवाद अचिंत्य इसलिए यह अचिंत्य है क्योंकि जो पदार्थ इंद्रिय गोचर होता है वही चिंतन का विषय होता है यह आत्मा इंद्रिय गोचर न होने से अचिंत्य है अविकार्य अयम यथा क्षीरम दध्या तनाकारी न तथा अयम आत्मा यह आत्मा अविकारी है अर्थात जैसे दही के जावन आदि से दूध विकारी हो जाता है वैसे यह नहीं होता निर्वयववाद चविक्रीय न ही निर्वय कि विक्रियात्मक दृष्टि अविक्रियवाद अविकार्य अयम आत्मा उच्यते तथा अवयवरहित निर् निर्गाकार होने के कारण भी आत्मा अविक्रीय है क्योंकि कोई भी अवयवरहित निराकार पदार्थ विकारवान नहीं देखा गया अतः विकार रहित होने के कारण यह आत्मा अविकारी कहा जाता है एवं यथोक्त प्रकारेणनम आत्मा विदिव तम न अनुशोचित अर्हसी हंता अहम् यशा मया एते हन्यते इति। सूतरांग इस आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से समझकर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिए कि मैं इनका मारने वाला हूँ मुझसे मारे जाते हैं इत्यादि आत्मन अनत्त्व अन्यम अभ्युपगम्य इदं उच्य औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता स्वीकार करके यह कहते हैं अथ चैनमृत्य जाम वा मनसेस मृत तथा महाबाहो नोचिर्हसी अथ चे अभ्युपगमार्थः अथ च ये दोनों अव्यय औपचारिक स्वीकृति के बोधक हैं एनम् एनम प्रकृतम आत्मा लोक प्रत्यनेक लोकप्रसिद्धिया प्रत्यनेकशरीत्पत्ति जात मे तथा प्रतिद्दीनाश नि मनसेसे मृत मृत इति यदि तो इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की प्रत्येक उत्पत्ति के साथ साथ उत्पन्न हुआ माने तथा उनके प्रत्येक विनाश के साथ साथ सदा नष्ट हुआ माने तथापि तथा, तथा भावि अपि आत्मनि महाबाहो एवं शोचितम अहसी जन्मवतो नाशो इति जन्म चेटी भाविनो भावि तो भी अर्थात ऐसे नित्य जन्मने और नित्य मरने वाले आत्मा के निमित्त भी हे महाबाहू तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है क्योंकि जन्मने वाले का मरण और मरने वाले का जन्म यह दोनों अवश्य ही होने वाला है